कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के सातवें मंत्र की चर्चा हो रही थी जो येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से बताया गया था प्रश्न का हेतुभूत संशय वह निर्मूल है इसे बताने के लिए श्रुति ने शरीर से अलग आत्मा का अस्तित्व पहले सिद्ध किया इसलिए संशय अंत पाती जो कार्यक्रम संघर्ष से अतिरिक्त आत्मा नहीं है यह कोटि है यह निर्मुला हो जाएगी तो एक ही कोटि रहेगी कार्यक्रम संघर्ष से अतिरिक्त आत्मा है तो संशय के लिए दो कोटि चाहिए एक ही कोटि विद्यमान रहने से संशय निराधार हैं ये निश्चित होगा कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए श्रुति ने बताया था कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा के शरीर में रहते हुए जीवन सिद्ध होता है और आत्मा के निकल जाने पर शरीर का नाश हो जाता है जिसके रहने से जीवन है जिसके निकल जाने से शरीर विनष्ट होता है वह शरीर से अलग है इस प्रकार वह ज्ञापक लिंग बताया गया था अब ये जो आत्मा के निकल जाने से शरीर का नष्ट होना आत्मा के रहने से शरीर का सत्वेन भासना, ये एक ज्ञापक बताया था उसमें अन्यथा सिद्धि की आशंका करके निराकरण किया गया पंचम मंत्र से ये कहा कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा के गमन से शरीर का नाश और शरीर से अतिरिक्त आत्मा के शरीर में रहने से जीवन सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं शरीर से अतिरिक्त और आत्मा से भी अतिरिक्त प्राण हैं जिसके शरीर में रहने से जीवन सिद्ध होता है और जिसके जिस प्राण के निकल जाने से शरीर का विनाश होता है वह देह से अतिरिक्त तो आत्मा नहीं है अभी तो प्राण है। तो शरीर के जीवन से और विनाश से जिसके रहने से जीवन जिसके निकल जाने से विनाश वह आत्मा को तो कह रहे थे शरीर से अतिरिक्त तो सिद्ध होता करके वो तो आत्मा सिद्ध न होकर के प्राण सिद्ध हो रहा है इस प्रकार अन्यथा सिद्धि की आशंका का निराकरण करते हुए कहा गया था न प्राणेन नापानन मृत्यो जीवती कशन कोई भी शरीरधारी यह प्राण अपानादि से जीवित नहीं रहता जीवन सिद्ध नहीं होता अभी तो प्राणापादि से अलग जो चेतन है इतर शब्द से ग्राह्य आत्मा उसी से जीवन सिद्ध होता है शरीर में प्राणों का संयोग रूप जीवन सिद्ध होता है और उसी से प्राणों का शरीर से वियोग रूप मृत्यु की भी उपपत्ति होती है इसलिए कहते हैं इतरे न तो जीवंती यशिन यश्रित तो ये तो यानी प्राणा प्राणु ये यशमिन सती अपना अपना कार्य करते हैं जिसके रहने से वह प्राण से अलग है वो आत्मा हैं और वही जीवन का हेतु है इसलिए अन्यथा सिद्धि नहीं हो पाई आत्मा ही जीवन का हेतु सिद्ध होने से और छठवे मंत्र में यह कहा गया कि जो देहांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व के विषय में प्रारंभ में संदेह बताया गया था देहांतर संबंधी आत्मा है कि नहीं ऐसा तो वह भी निर्मूल है संदेह इसे स्पष्ट करने के लिए कहा यमराज जी ने कि हे गौतम ऐसा यम नचिकेता को संबोधित करके कहे कि गुह्य यानि अत्यंत गोपनीय सनातन यानि चिरंतन जो ब्रह्म है उसका मैं तुम्हें उपदेश करूंगा कि मरणम प्राप्य यथा भवति कि इस वर्तमान शरीर से निकल जाने पर यह सनातन ब्रह्म जब तक मैं के रूप में अनुभव में नहीं आता अविद्या का विषय बना रहता है तब तक यथा भवति वर्तमान में मानव शरीर में रह कर के मानव जैसा है तो मानव शरीर से निकल जाने पर वह चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से जिस प्रकार का होता है वह प्रकार बताऊंगा और सातवें मंत्र में वो प्रकार बताते हुए कहा कि योनिम अन्य प्रपद्यंते शरीरत्वाय देन तो देन अनेक अविद्यावान पुरुष जीवात्मा अज्ञानी जिनका अध्यास निवृत्त नहीं हुआ है विपरीत ज्ञान जिनके चित्त में विद्यमान है तो वे क्या करते हैं कि शरीरत्वाय यानी शरीरातर का ग्रहण करने के लिए योनिम प्रपद्यंते तो माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है अन्न का आश्रय लेकर के और अन्य देना तो कुछ जिनको मनुष्य बनना है वे अपने मानव शरीर के माता पिता में प्रविष्ट कर लेते हैं हो जाता है प्रविष्ट और जिनको अपने अपने कर्म के अनुसार तथा चिंतन के अनुसार अन्य शरीर धारण करना है वे अपने कर्म तथा चिंतन के अनुरूप स्थावरादि यौनियों में प्रविष्ट होता है स्थान अन्य अनुसंती यथा कर्म यथा श्रोतम ये बताया गया था इस सातवे मंत्र का भाष्य है इसे देखिए यानी योनि द्वारम बीज समन्विता संत वो तो चतुर्थ अग्नि जो पुरुष अग्नि है और उसमें जो सप्तम धातु हैं उसके साथ समन्वित होकर के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं संत यानी शुक्र बीज समन्विता संत अन्य केचित अविद्यावंत मूढ़ा जो अविद्यावान पुरुष है उनका संसार जन्म मरण रूप बना रहता है एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर वे धारण करते हैं तो मूढ़ा प्रपद्यंते शरीरवाय यानी शरीरग्रहणाथम देहिनो यानी देहवंत तो देहधारी जो जीव है वे यदि भावी शरीर में भी मनुष्य बनना है तो माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं योनि प्रवशती और स्थानुम यानि स्थावर भाव अन्ने अत्यंत अध मरण प्राप्य अनुसंति अनुगछति और जिनको मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट स्थावरादि योनियों में जाना है वे उन शरीरों में प्रविष्ट हो जाते हैं तो ये भेद होता कैसे है तो कहते हैं भेद का कारण है यथा कर्म यथा श्रुतम तो यद यर्म एने तत्था कर्म यानी यदृश्म जन्मनी कृतम तद्वशन इतना तो जैसा कर्म किया है और वह किया हुआ कर्म फलाभिमुख हुआ है जिसका जिस प्रकार का तो उस कर्म का फलोपभोग चौरासी लाख प्रकार की योनी में से जिस योनि में सरलता से हो सकता है उस, उस योनी में वह प्राणी जाते हैं तथा च यथाश्रुतम यानी जैसा जिसका श्रुत यानि चिंतन है तो यथाश्रुतम का अर्थ करते यादृस विज्ञानम उपार्जित तद अनुरूपम एव शरीर प्रतिपद्य यथा प्रज्ञा ही संभवा इतिरा तो जैसी प्रज्ञा है यानी जैसा चिंतन से संस्कार अर्जित किया है वैसे ही यौनि को प्राप्त होते हैं जीव ये यह यहाँ पर अन्य श्रुति भी बताती है यथा संभवा। अष्टम मंत्र का अवतरण है भाष्य में यति गुह्यम ब्रह्म इति वक्ष्यामी तदा तो मंत्र में श्रुति ने जो प्रतिज्ञा की यमराज जी के मुख से निकली हुई श्रुति ने कि गोपनीय ब्रह्म का मैं तुम्हें उपदेश करूंगा ऐसे यमराज जी ने कहा नाचेता को वह गुह्य ब्रह्मा बताया जा रहा है ये तद तत् इत्यादि से कि वह गुह्य ब्रह्मा कोई बहुत दूर नहीं है अब तु यह प्रकृत आत्मा ही है स्वयं का वास्तविक स्वरूप ही है ये कहा जा रहा है येष सुप्ते सुजागर्ती काम कामम पुरुषो निर्मी तदे शुक्रम तद्र तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनाते कचन ये तद तत् यह, यह प्रकृत आत्मा के परामर्शक सर्वनाम है उनका अन्वय है पुरुष के साथ तो ये पुरुष और पुरुष का विशेषण है कामम कामम निर्मिमान ये एश पुरुष तो कामम कामम इसमें काम शब्द का अर्थ है अभिष्ट पदार्थ काम्यते इति कामह ऐसी उत्पत्ति करते हैं कर्म अर्थ में काम शब्द की तो इसका अर्थ निकलता है जिसकी जीव को अभिलाषा होती है जीव का अभिष्ट पदार्थ जीव की इच्छा का विषयभूत पदार्थ वो है काम शब्द का अर्थ अभिलषित वस्तु और कामम कामम ये वीप्सा है समस्त अभिष्ट पदार्थों का ग्रहण करने के लिए और कामम कामम निर्मिमाण का है अपने अभिष्ट समस्त पदार्थों का निर्माण करता हुआ ये पुरुष का विशेषण है निर्मिमाण निर्माण करता हुआ उत्पादन करता हुआ पुरुष ये ऐश पुरुष और पुरुष है जागृति का करता तो पुरुष ये एष पुरुष जागृती तो जो पुरुष जगरा है कब तो सुप्तेशु कर्णेशु तो करण जो चक्षुरादि हैं जागृत अवस्था में अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापार में निरंतर लगे रहते हैं अर्य व्यापार करके जब ये थक जाते हैं तो अपने अपने व्यापारों से ऊपरत हो जाते हैं यही उनका सोना है तो सुपतेषु कर्णेशु ऐसा लगाना तो उपाधिभूत चक्षरादि करणों के स्वस्व व्यापारों से उपरत हो जाने पर सुप्तेसु सत्सु कामम कामम निर्मिमान यह पुरुषो जागरति तो चक्षरादि तो सो जाते हैं व्यापार रहित होते हैं निर्व्यापार होते हैं किंतु यह आत्मा निर्व्यापार नहीं होता वो नहीं सोता निर्व्यापार न होने का अर्थ है निर्व्यापार होने का अर्थ है सोना निर्व्यापार न होने का अर्थ है जगना व्यापार में लगे रहना कार्य करते रहना तो बाह्य चक्षरादि इंद्रियों के व्यापारोपरत होने पर भी यह पुरुष शब्दित आत्मा निर्व्यापार नहीं होता व्यापार रत रहता है व्यापार रत रहना ही जगना है ये नहीं सोता तो जो नहीं सोता है चक्षुरादि के सोने पर भी निर्व्यापार होने पर भी निर्व्यापार नहीं होता किंतु व्यापार युक्त रहता है ये तद वही तत्व वही यह प्रतिज्ञात गुह्य ब्रह्म है ही गुह्य ब्रह्म है वह स्थूल शरीर और बाह्य करणों से अलग है इसलिए तो ये तो निर्व्यापार हो गए शरीर और चक्ष आदि लेकिन यह सोया नहीं है यह सो रहा है और ये नहीं सोता का अर्थ है इनसे अलग है वो जो तो इनसे अलग है वही कोई अलग गुहे नहीं है तो स्वप्नावस्था में यही अपने अभिष्ट पदार्थों का निर्माण करता है जब बाह्य इंद्रियां अपना अपना व्यापार बंद कर देती हैं और यह मन रूपी उपाधि वाला हो करके अपने अभिष्ट पदार्थों का निर्माण करता हुआ जगता रहता है कार्थ है स्वप्न जगत का प्रकाशक बना रहता है स्वप्न जगत को प्रकाशित करता है वेदांत में निर्माण तो है अभिव्यक्ति मात्र तो जो जगड़ा है वह स्वरूपतः शुद्ध है। जो स्वप्न का अवभासक है स्वप्न का साक्षी वह स्वप्न भोक्ता सहित स्वप्नभोग्य को प्रकाशित कर रहा है जो वह स्वरूपतः कैसा है तो कहते सुक्रम है। तो इस दृष्टि से कहते हैं तदेव शुक्रम शुक्रम यानी शुद्धम निर्दोष है उसमें कोई दोष नहीं है निर्मल है और तद ब्रह्म वह बृहत है इसलिए ब्रह्म है और तदेव अमृतम उच्चते स्वप्न दृश्य तो परिचिन्न है अबृहत है लेकिन स्वप्न का अवभाषक बृहत है इसलिए है और तदेव अमृतम उच्चते जगने पर दृश्यभूत स्वप्न का तो बाध हो जाता विनाश हो जाता है लेकिन स्वप्न के अवभाषक चेतन का नाश नहीं होता इसलिए उसे अमृत कहा जाता है अविनाशी कहा जाता है तो ओ जो निर्दोष अविनाशी बृहत वस्तु है वही यह प्रकृति आत्मा है वही गुह्य चिरंतन ब्रह्म है और उसी में ये सारे भूर्भुव स्वशित लोक पृथ्वीलोक अंतरिक्षलोक स्वर्गलोक आरोपित है कल्पित है इस दृष्टि से कहते हैं कहते हैं कि तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे तो सर्वे लोका तस्म श्रिता तो पृथ्वी आदि संसार पाति सारे लोक इसी में रज्जु में कल्पित सर्प के तरह कल्पित है अश्रित है साक्षी तदु नाते कश्चन और वो जो है सारे जगत का जो अधिष्ठान है उसे कश्चन न अत्तेति उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता कोई पदार्थ उसका अतिक्रमण नहीं करता अतिक्रमण करना है उसके बिना भी स्वयं सत्तावान के रूप में प्रतीत होना सत्वेन प्रतीत होना तो जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं प्रकृति तथा प्राकृत जगत वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान सी प्रतीत होती हैं उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है वह सत्ताहीन है अनात्म पदार्थ तो आत्मा की सत्ता के बिना सत्तावान के रूप में प्रतीत होना या अतिक्रमण करना है अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करना तो ऐसी संसार की कोई भी वस्तु है नहीं जो आत्म सत्ता के बिना अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध कर सके भेदवादी के यहां तो प्रधानादि अनेक आत्मसत्ता निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता वाले हैं लेकिन वेदांत में श्रुति के दृष्टि में वेदांत यानी उपनिषद और उपनिषदें बताती हैं कि तदुनाते कश्चन उसकी सत्ता से ही सब सत्तावान है उसकी सत्ता के बिना संसार की कोई भी वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं कर सकती यवाद अमृषय व भाति सकलम रज्जो यथाही भ्रम तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे राम के प्रति रामायण के प्रतिपाद्य राम कौन है तो जिसकी माया से माया के वशवर्ती ब्रह्मादि सारे पदार्थ जिसकी सत्ता से सत्तावान से भास रहे हैं यत् जिस राम की सत्ता से अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान से प्रतीत हो रहे हैं अमृषा ईव है स्वतः मृषा लेकिन अमृषा से प्रतीत हो रहे हैं वह राख्य परमेश्वर रामायण के प्रतिपाद्य है वही उपनिषद के ब्रह्म है इसलिए श्रुति ने कहा कि तदुनाते कशन तो तत्शब्दित जो प्रकृत परमात्मा है उसका अतिक्रमण करके कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता उसी की सत्ता से सत्तावान है का मतलब सारे के सारे इसी में कल्पित है तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे इस वाक्य ने अन्वय मुख से ब्रह्म में ब्रह्म की सत्ता से ही सारे लोग सत्तावान है ये कहा ब्रह्म में कल्पित है ब्रह्म सबका अधिष्ठान है ये कहा तदुनाते कश्चन ये व्यतिरिक मुख से पूर्व वाक्य ने जो अर्थ बताया उसी अर्थ का कथन कर रहा है व्यतिरिक मुख से उसके सत्ता के बिना कोई भी अपनी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं कर सकता का अर्थ है उसी में कल्पित है तद्वय तत्व तो वो जो हमने कहा सनातन गुह्य ब्रह्म मैं तुम्हें कहूंगा वह सनातन गुह ब्रह्म कोई दूसरा नहीं तत् वो सनातन गुह्य ब्रह्म ये तत्व है यही है भाष्य है येष सुप्ते सुु प्राणादिशु सु जागरती अनेन न सोती तो के निर्व्यापार होने पर भी जो निर्व्यापार नहीं होता <coughs> के सोने पर भी जो नहीं सोता कैसे नहीं सोता तो कहते हैं कामम कामम तम तम अभिप्रेतम स्त्रियाद्यर्थम एक आम शब्द का अर्थ कर दिया अभिप्रेत यानि अभिलषित जो स्त्रियादि पदार्थ है वे अपनी उपाधिभूत जो अविद्या है उस अविद्या से अविद्या निर्मीमान तो अज्ञान से अपने अभीष्ट पदार्थों का निर्माण करता हुआ निर्मिमान का अर्थ कर दिया निष्पादय जागृति जगता का अर्थ है, है अविद्या से प्रत्युपस्थापित तो पदार्थों का अवभाषक बनता है प्रकाशक बनता है तो पुरुषो जागृति पुरुषो यह तदेव सुक्रम, तो जो अविद्या प्रत्युपस्थापित तो जगत का अवभाषक बन रहा है वह शुक्र है क्या मतलब शुभ्र है शुद्ध है तो शुक्रम का अर्थ कर दिया शुभ्रम शुभ्रम यानी शुद्धम और वही वृहत होने से ब्रह्म है तद ब्रह्म नान्यदुह ब्रह्म अस्थि इससे अलग कोई दूसरा गोपनीय ब्रह्म नहीं है तदेव तदेअमृत अविनाशी सर्वशास्त्रेषु इसी अधिष्ठानभूत ब्रह्म को सभी शास्त्र अविनाशी बता रहे हैं, अनंत अविनाशीता कि पृथ्वीदस्म सर्वे ब्रह्मणी आश्रिता कार्य अपने कारण आश्रित होता है और सारे पृथ्वी आदि लोकों का यानी पूरे संसार का कारण है विवर्त उपादान कारण ब्रह्म और कार्य अपने उपादान कारण में रहता है मिट्टी रूपी अपने उपादान कारण में ही घड़ा रहता है तंत्र रूपी अपने उपादान कारण में वस्त्र रहता है ऐसे इस सारे जगत का जो उपादान कारण है ब्रह्म उसी में ये सारा जगत स्थित है तो सर्वे लोका तस्मिन एव ब्रह्मणी आश्रिता ऐसा नहीं करना क्यों तो सर्व लोक सर्वलोक तस्य तस्याने त्रह्मण तो ये ब्रह्म सब का भिन्न निमित्त उपादान कारण होने से इसी में कार्यात्मक पूरा संसार स्थित है इसी की सत्ता से सत्तावान है कार्य की अपनी कोई वेदांत में सत्ता नहीं होती कारणात्मना ही कार्य सत है और कार्यात्मना कार्य मिथ्या है कार्य में उभय रूपता है ना सदरूपता भी है और रूपता भी है कार्यात्मना कार्य में रूपता है उसकी कभी सत्ता नहीं है स्थिति काल में भी कार्यात्मना कार्य नहीं है और कारण कारणात्मना उसकी तीनों कालों में सत्ता है वह कारण है ब्रह्म तो सरो तस्याने ब्रह्मण तदुनाते कशन इत्यादि पूर्ववत्त एवं तो तदुनाते कश्चन एत इन वाक्यों का अर्थ यह पहले भी आए थे वाक्य इसलिए वैसा ही समझना जैसा पहला अर्थ बता अब नवम मंत्र का अवतरण भाष्य है अनेक अनेकता कुबुद्धि विचाल अंतकरण इत्यादि और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है पहले टीका को देखिए तो जन्म मरण कर्ण प्रतिनियम अयुपत प्रवृत्ते पुरुष बहुत्व सिद्ध त्रैगुण्य विपरयात चेती ये है सांख्यकारिका सांख्य तत्व कौमुदी का। नाम का एक ग्रंथ है ना उसमें आई हुई कारि का है श्लोक है तो सांख्य लोग आत्मा को अनेक मानते हैं स्वभावत ही आत्मा एक नहीं अनेक है जितने शरीर उतने आत्मा हैं क्यों तो वे तीन हेतु बताते हैं पहला हेतु बताया जन्म मरण करना प्रतिनियम दूसरा है अयुगप प्रवृत्तेश्च और तीसरा है त्रैगुण्य विपर्यात्म और स के बाद में मूल कारिका में एवकार भी हैं त्रैगुण्य विपर्यात चै ऐसी कारिका है वो तो एवकार जो अंत में है अवधारण अर्थक इसका अनुय होता है पुरुष बहुत्वम सिद्धम इसमें सिद्धम् के साथ इसलिए सिद्धम एव ऐसा लगाना पुरुष बहुत्व सिद्धम एव ये सांख्यकारिका की प्रतिज्ञा है इस कारिका में सांख्यों की पुरुष बहुत्व सिद्धम एव एव एवका से आया तो मूल कारिका में च के बाद में त्रैगुण्य विपर्यात च ऐसा पाठ है अंत में एव कार और उस एवकार का अन्वय सिद्धम के साथ करते हैं तो प्रतिज्ञा होती है पुरुष बहुत सिद्धम एव तो सिद्धम का अर्थ है निश्चितम तो सिद्धम एव यानी निश्चितम एव और पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा और बहुत्वम का अर्थ है नानात्म भेद तो आत्माओं का भेद निश्चित ही है पुरुष बहुत्व सिद्ध ही है का अर्थ है आत्मा का भेद निश्चित सिद्ध होता निश्चित है एक हेतु दो हेतु से नहीं तीन तीन हेतुओं से वो पहला हेतु है जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात यदि सारे शरीरों में एक आत्मा होगी तो वह निकल जाए एक शरीर से तो सारे शरीरों में से वो आत्मा निकल गई तो सबकी मृत्यु होनी चाहिए एक की मृत्यु हुई और उस शरीर में जो आत्मा थी वही सब शरीरों में है तो एक शरीर से निकल जाने पर सब शरीर से आत्मा के निकलने की आपत्ति कहा मतलब एक के मरण से सब के मरण की आपत्ति एकात्मवादी के मत में आती है लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता ये दृष्ट विरुद्ध है एक शरीर की मृत्यु होने पर भी दूसरे जीवित रहते हैं इससे निकलता है कि हर एक शरीर में आत्मा अलग अलग है अलग अलग आत्मा को मानते हैं तो जन्म मरण की व्यवस्था ठीक ठीक बनती है नहीं तो एक का जन्म हुआ तो उस शरीर में सब का जन्म होने की आपत्ति एक की मृत्यु हुई तो सबके मृत्यु की आपत्ति आएगी तो जन्म मरण प्रति प्राणी नियमांत सबके अपने अपने निश्चित है अलग अलग है और ऐसे करण यानी इंद्रिया उपकरण ज्ञान के साधन और क्रिया के साधन यदि एक ही आत्मा होता तो एक चक्षुष्मान होने से संसार के सभी के सभी सचक्षुष हो जाते हैं किसी में भी प्रज्ञा चक्षुत्व न रहता जन्मांधत्व तो न रहता लेकिन बहुत से जन्मांध देखे जा रहे हैं इसलिए मानना पड़ेगा कि के करण अलग अलग हैं इसलिए आत्मा अलग अलग है एक नहीं तो करण नियमात और अयुगप प्रवृते और ये जो है यदि एक ही आत्मा होता सभी शरीरों में तो तो एक आत्मा होता तो एक ने कोई पुण्य कर्म किया तो उस पुण्य का फल सबको एक साथ हो। प्राप्त होता और एक की पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति हो रही है तो सब की उसमें प्रवृत्ति की आपत्ति आती क्योंकि आत्मा तो एक है तार्किकों के यहां और वही करता है उसी में संस्कार रहता है और वह प्रवृत्त हो रहा है तो सब के प्रवृत्ति की आपत्ति लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता युगप ये देखा जाता है कि एक धर्म का फलोपभोग कर रहा है तो दूसरा पाप का फलोपभोग उसी समय कर रहा है तो एक ही आत्मा होता तो एक समय धर्म का फलोप कर कर रहा है कोई तो सबको धर्म का फलभूत सुख का ही अनुभव होना चाहिए युगपथ लेकिन एक ही समय में देखा जाता है कोई सुखी है तो कोई दुखी है ये जो फल पर्याय दिख रहा है ये ज्ञापन करता है अलग अलग प्रवृत्ति एक साथ एक ही प्रवृत्ति न होकर युगपत अलग अलग कार्य में प्रवृत्ति ये भी ज्ञापन करती आत्माएं अलग अलग हैं तो अयुगप प्रवृत पुरुष बहुत सिद्धम और तीसरा है त्रैगुण्य विपर्याच्य त्रैगुण्य है ये गुण रजोगुण तमोगुण स्वार्थ में नेत प्रत्य हुआ स्वार्थ में नेत प्रत्यय होकर के त्रैगुण्य बना है उसका अर्थ है तीन गुण और उनसे जो विपर्य होता है भेद होता है वह भी ये बताता है कि आत्माएं अलग अलग है किसी में सत्योगुण का फल सुख दिख रहा है तो उसी समय दूसरे में रजोगुन का फल दुख दिख रहा है तो उस तीसरे में तमोगुण का फल मोह दिख रहा है तो किसी में सुखित्व किसी में दुखित्व किसी में मूढ़ता जो दिख रही हैं, यह बताती हैं कि आत्माएं अलग अलग हैं एक नहीं तो ये जन्म मरण जन्मकुग प्रवृत्य पुरुष त्रयगुण्य नाना व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात तो इस प्रकार ये सांख्यों से लेकर के वैशेषिक तक जो अनेक लोक हैं और उनकी जो कुबुद्धियाँ हैं उन उनके साथ विरोध होने से तार्किक बुद्धियों का आ, विरोध हो रहा है ने ज्ञान निश्चय तार्किकों का तो निश्चय है आत्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग है उनके इस निश्चय के साथ विरोध होने से आत्मयकत्व का तो विरोधा सर्वपूर्ववर्ती एक आत्मा इत्यत्र, न चित्तस्थैर्य संभवती तो जिन जिज्ञासुओं का सारे प्राणियों की प्रत्यत्मा एक है इस वेदांत सिद्धांत में चित्त स्थिर नहीं रहता का मतलब यह निश्चय बुद्धि में ठीक से बन नहीं पाता उसमें कहीं ना कहीं संशय उपस्थित होता है, तार्किकों के निश्चय को सुनकर के, तो विरोधा सर्वपुरवर्ती एक आत्मा इत्यत्र न चित्त स्थैर्य संभवती इति आशंक इस प्रकार की आशंका करके औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधन स्वाभाविक भेद साधने च प्रक्रमते इत्याह अनेक तार्किक इत्यादि तो कहते हैं ये जो जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात इत्यादि हेतुओं से सांख्यादी तार्किक लोग आत्मा का औपाधिक भेद सिद्ध करना चाहते हैं या स्वाभाविक भेद सिद्ध करना चाहते हैं जो भेदवादी हैं वे आत्मा को अनेक बता रहे हैं प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्माएँ करके कह रहे हैं तो ये उपाधि से एक ही आत्मा का अनेक अनेकत्व तो प्रतीत हो रहा है भेद प्रतीत हो रहा है ये कहना चाहते हो कल्पित भेद और कल्पित भेद यदि सिद्ध करेंगे जन्म मरण करना प्रतिनियम इत्यादि हेतुओं से तो ये कल्पित भेद तो हम मानते ही हैं औपाधिक भेद तो जो सामने वाला स्वीकार कर रहा है उसी अर्थ को यदि फिर से पूर्ववादी सिद्ध करना चाहेगा तो सिद्ध साधन नाम का दोष आएगा जिसको स्वीकार ही कर रहे हैं औपाधिक भेद को हाँ? तो औपाधिक भेद है ऐसा वेदांती स्वीकार करते हैं मानते हैं प्रत्यक्ष से भी सिद्ध और बाकी से भी सिद्ध है औपाधिक भेद और ये औपाधिक भेद वेदांती यदि न मानते तो उनको मनवाने के लिए यह अनुमान करना सार्थक होता लेकिन औपाधिक भेद तो वेदांती स्वीकार कर ही रहे हैं जो सामने वाले स्वीकार कर रहे हैं उसी को सिद्ध करते हैं यदि अनुमान से तो वह अनुमान सिद्ध साधनता नामक दोष से दूषित माना जाता है तो ये कह रहे हैं कि औपाधिक भेद साधने सांख्य यदि जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमांत इत्यादि कार्य हेतुओं के द्वारा आत्माओं का औपाधिक भेद सिद्ध करना चाहते हैं तो उनका यह अनुमान सिद्ध साधन नामक दोष से दूषित होगा और स्वाभाविक भेद साधने सिद्ध साधनता दोष का निराकरण करने के लिए यदि ये कहेंगे कि हम स्वाभाविक भेद सिद्ध करना चाहते हैं जन्म मरण करना नाम प्रतिनियम इत्यादि हेतुओं से वास्तविक भेद सिद्ध करना चाहते हैं स्वाभाविक भेद का अर्थ है उपाधिक नहीं कल्पित नहीं तो उस पक्ष में आता है अनेकांतिक्व दोष अनेकांतिक्व कहते हैं व्यभिचार नामक दोष को तो उनका यह जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमत इत्यादि हेतु सब सभव्यभिचार नाम का हितवाभाष सिद्ध होगा व्यभिचार नामक दोष जिस हितवाभाष में आता है उसे कहा जाता है पांच प्रकार के हितवाभाषों में से सब सव्यभिचार नाम का हेत्वाभाष वो अनेकिकत्व दोष है व्यभिचार नाम का दोष और वह व्यभिचार नाम का दोष जिस हेत्वाभाष में होता है उसे सब हत्वा भाष कहते हैं तो स्वाभाविक भेद साधने से अनेकांतिक्व दर्श प्रक्रमते ये प्रारंभ करते हैं इति आहो। इस अभिप्राय से अष्टम नव मंत्र का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार औपाधिक भेद यदि सिद्ध करते हैं तार्किक लोग तो हमें कोई आपत्ति नहीं हम भी मानते ही हैं और स्वाभाविक भेद मानेंगे तो व्यभिचार नाम का दोष उनके अनुमान में आएगा वो औपाधिक भेद और स्वतः अभेद बताने वाला यह मंत्र है नव मंत्र श्रुति का यह सिद्धांत है कि कार्यक्रम संघात रूपी जो उपाधि हैं वो अलग अलग हैं उस उपाधि के कारण एक ही आत्मा में अनेकत्व प्रतीत होता है अनेक उपाधि के कारण वो तो औपाधिक भेद है और वो औपाधिक भेद श्रुति स्वयं मान रही है इसलिए श्रुति में सिद्ध जो औपाधिक भेद है आत्माओं का उसी को सिद्ध करने के लिए अनुमान करेंगे सिद्ध साधनता नामक दोष से दूषित होगा और स्वतः भेद के विषय में तो श्रुति कहती है सर्व एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बुआ तो सभी भूतों की अंतरात्मा यानी प्रत्येगात्मा एक है अनेक नहीं अंतरात्मा का स्वतः कोई भेद नहीं है तो वास्तविक भेद सिद्ध करेंगे तो हो वे विचार होगा स्रोतात्मा में एकत्व तो है अनेकत्व तो नहीं है इस अभिप्राय से ये अवतरण लिख रहे भास्कर भगवान कि अनेक विचालित विचाता प्रमाण अपि उपन्नमी आत्मेक तो असकृद उच्यम अनऋजुबुदीना ब्राह्मणा चेतसी नधीयते तत्तिदने आदरवती श्रुति आदरवती ही आदरवती पुनः पुनः राह श्रुति ऐसा करते ब्राह्मणा नाम के दो विशेषण हैं। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंत करना नाम ब्राह्मणा नाम तो दो पद है ना? ऐसे कुल मिलकर के तीन है एक ब्राह्मणा नाम ऋष और दो वे दोनों हैं ब्राह्मणा नाम के विशेषण तो ब्राह्मण है ब्रह्म जिज्ञासु और ब्रह्म जिज्ञासु का आ, के प्रकार हैं जो उत्तम कोटि के ब्रह्म जिज्ञासु है वे तो स्रोत सिद्धांत जो है औपाधिक आत्म भेद और स्वाभाविक आत्माभेद आत्मा का अभेद इस सिद्धांत पर दृढ़ रहते हैं जीवो ब्रह्म न अपरा। तो कितना भी बड़ा तार्किक आ जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने इस निश्चय को हिलने डुलने नहीं देते बुद्धि में सुदृढ़ रखते हैं वे उत्तम कोटि के आत्मजिज्ञास हुआ है और मध्यम तथा मंद जो आत्मजिज्ञासु हैं, वे जब तक कोई वेदांत के द्वारा प्रतिपादित आत्म एकत्व को आत्म एकत्व निश्चय को विचलित करने वाला कुतर्क लेकर के ले सामने नहीं आता तब तक तो वेदांत का जो ये सिद्धांत है सब शरीरों में आत्मा एक है इसको सोचता है कि वेदांत मैंने ठीक ठीक समझ लिया एक ही आत्मा, आत्मा नहीं है और जैसे ही कुतर्क तार्किकों के सुन लेता है और फिर संशय बुद्धि में उपस्थित हो जाता है कि प्रति शरीर आत्मा वस्तु ती अलग अलग हैं या एक है ऐसा तो माना जाता है कि उन्होंने आत्म एकत्व विज्ञान जो वेदांत श्रवण से प्राप्त किया था उससे वे विचलित हो गए वो ज्ञान उनका टीका नहीं बुद्धि रूपी पात्र ज्ञान से कर दिया ज्ञान ज्ञान से से खाली हुआ बुद्धि में निकल गया नए पहले कहा था तर्के ये जो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्य से प्राप्त अहम ब्रह्मास्मी त्याकार बोध है आत्म एक निश्चय है यह तर्के न, न अपने यानी न हातव्या तर्क से इसका हान यानी परित्याग अनुचित है तर्क से त्याज्य नहीं है आत्मयकत्व तो विज्ञान लेकिन बुद्धिमानदे के कारण कुतर्क से यह आत्म एकत्व विज्ञान जिनका विचलित हो जाता है बुद्धि में से निकल जाता है ऐसे ब्राह्मण है यानी आत्मजिज्ञासु है आ, मंद प्रज्ञ उन्हें यह बताया जा रहा है श्रुति तो उनका भी हित चाहती है ना जैसे माता पिता अपने बुद्धिमान बच्चे का भी हित चाहते हैं और जो बुद्धिहीन है कमज़ोर बुद्धि वाला है उसका भी हित चाहते हैं बुद्धिमान को एक बार बताते हैं वो समझ जाता है वैसा ही करता है माता पिता के उपदेश को भूलता नहीं है बुद्धिहीन बालक बार बार भूल जाता है तो उसे माता पिता बार बार उसके हित की बातें बताते हैं ऐसे हजारों माता पिता से भी अधिक हितय श्रुति भगवती उन कुतर्कों से जिनका आत्म एकत्व विज्ञान विचलित हो जाता है बुद्धि में से धुंधला पड़ जाता है या निकल जाता है उन्हें आत्म एकत्व विज्ञान भी सुदृढ़ हो जाए। इसके लिए बार बार कहती हैं कि सब शरीरों में आत्मा एक है ये पहले भी कह चुकी हैं हंस सुचिशत इत्यादि से एक देवत सर्वभूते सुगुढ़ इत्यादि से ये कह चुकी है एक आत्मा सर्वभूते सुगुढ़ और भी यही बात कह रही है बार बार भषकर भगवान लिख रहे हैं कि अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतक करना नाम ब्राह्मणाम ब्राह्मणा नाम ब्राह्म के साथ अन्वय करना कि अनेक जो तार्किक कुबुद्धिया है बुद्धि का अर्थ है निश्चय कु का अर्थ है कुशित निश्चय सदोष निश्चय और उस तर्क से जो कुित निश्चय हैं तार्किकों के उससे विचलित होता है अंतकरण जिनका वेदांत सिद्धांत बुद्धि में दृढ़ नहीं रह पाता जिनके ऐसे ब्राह्मण आत्मजिज्ञासु मंद आत्मजिज्ञासु उन्हें प्रमाण उपपन्नम अपि आत्म एक तो विज्ञानम असकृत उच्चमान क्या छपा है रिजु बुद्धिम अनरिजु बुद्धिनाम ऐसा होना चाहिए हा उच्च आपी भी रहे तो चलेगा हा और आपी अपी अनरिजु बुद्धिनाम अपे अनरिजु बुद्धिनाम ऐसा तो अनरिजू रिजू का तो अर्थ होता है सरल बुद्धि अनरिजु का अर्थ है सरल बुद्धि जिनकी नहीं है कुतर्क आदि दोष से युक्त बुद्धि है जिनकी हा ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों में एक कुतर्क बुद्धिगत कुतर्क ये भी दोष माना है ना वह कुतर्क नाम का दोष जिनके बुद्धि में है उन्हें कहा जाता है अनरिजु बुद्धि चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना वेदांत स्वाध्याय भी करते हैं लेकिन आत्म एकत्व निश्चय बुद्धि में होने नहीं देता जो बुद्धि में कुतर्क है दुष्ट तर्क है वह वेदांत सिद्धांत विरोधी कोई न कोई कल्पनाएं बुद्धि में उपस्थित कर देता है ऐसे अनरिजु बुद्धि वाले जो जिज्ञासु है हा, हा ब्राह्मण शब्द का विशेषण है आ, तो जिज्ञासुओं में कुतर्क रह सकता है कि नहीं हाँ तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासु और ब्रह्म जिज्ञासु वे जो कुतर्क नामक आत्मज्ञान के प्रतिबंधक से युक्त हैं बुद्धि में कुतर्क नामक आत्मज्ञान का प्रतिबंधक दोष जिनके विद्यमान हैं ऐसे ब्राह्मण आत्म आत्मजिज्ञासु उन्हें प्रमाण उपपन्नम अपि तो प्रमाण से निश्चित जो आत्म विज्ञान है वह असकृत उच्चमान अपि तो बार बार कहा जा रहा है तो भी चेतसी न आधीये चित्त में स्थिर नहीं रहता टिकता नहीं है इन दोषों के कारण जिन इन दो विशेषणों से विशिष्ट जिज्ञासुओं के चित्त में यह विज्ञान तो न आधीये नहीं टिकता तत्प्रतिपादने आदरवती श्रुति पुनः पुनः आह तो ऐसे आत्मजिज्ञासुओं को भी आत्म ज्ञान स्थिर हो जाए उनके चित्त में बना रहें इसके लिए बार बार उपदेश कर रही हैं श्रुति जैसे मंद बुद्धि बालकों को उनके हितैषी माता पिता उनके हित की बात बार बार बताते हैं नौ मंत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं